राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारिक्रम इंद्र धनोश बच्चों बहुत दिनों की बाद है एक था राजा, उसके पास था एक सुन्दर सा रत, खुब चम-चम करता, चम-चम आता हुआ साथ खोडों वाला, उसकी रोशनी चारों तरफ फैला करती, राजा उस रत पर बैठ कर सारे आकाश में उडा करता। जैसे जैसे रत पढ़ता जाता सब तरफ रोश्नी ही रोश्नी फैलती जाती। एक दिन की बात है, वो घुड़े आकाश में उड़े चले जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें प्यास लगी। वो एक समुद्र के किनारे कुत्रे। वहां उन्होंने ढेर सारा पानी पिया फिर क्या हुआ नानी पानी पीकर घोड़े उड़ चले आकाश में उड़ते उड़ते घोड़ों को फिर प्यास लगी आप उड़ते एक नदी के किनारे उतरा घोड़ों ने फिर खूब पेट भरकर पानी पिया राजा ने रथ को फिर से चलाया जानते हो फिर क्या हुआ थोड़ी देर बाद घोड़ों को फिर प्यास लगने लगी राजा ने अपना रथ एक तालाब के किनारे उतारा अब घोड़ों ने वहां भी पानी पिया फिर क्या हुआ नानी बच्चों गर्मी इतनी थी कि घोड़ों की प्यास बुझ ही नहीं रही थी अब उनको जहां भी पानी मिलता वो वहीं से पानी पी लेते कहीं उनको बर्फ से ढके पहाड़ दिख जाते तो वो वहीं उतर जाते और बर्फ ही चूसने लगते और फिर आकाश में उड़ जाते नानी क्या फोड़ू इतना सारा पानी पिया तुन का पेट नहीं फूला अरे हां हां फूला बेटा फूला वे हांफने लगे राजा ने उनको कितनी बार समझाया कि पानी मत पियो मत पी पर वो माने ही नहीं वो पानी पीते ही गए पीते गए उन्होंने इतना पानी पिया इतना पानी पिया कि उनके पेट हाथी के पेट की तरह फूल गए अब उनसे उड़ा ही नहीं जा रहा था फिर उनका पेट फट गया क्या अरे सुनो बेटा सुनो तो सही अभी बताती हूं तुम्हें मैं हां अब वो घोड़े दुलकते छोड़ने लगे धूल उड़ाने लगे अब कभी पानी उनकी नाक में से निकलता तो कभी कानों में से तो कभी मुंह में से घोड़े बिल्कुल बेकाबू हुए जा रहे थे कभी कहीं पानी बरसा रहे थे तो कभी कहीं नानी फिर क्या हुआ राजा को अब बड़ी फिक्र हुई वो सोचने लगा अगर वो इस तरह पानी बरसाते रहे तो धरती पर बाढ़ आ जाएगी तब राजा ने पता है क्या किया उसने अपनी एक रंग बिरंगी तीर कमान निकाली और चारों तरफ आकाश में फैला दी पानी बरसना बंद हो गया यह कमान सात रंगों की थी बाणगो की तीर कमान अरे नानी ये कहानी इंद्रधनुष की तो नहीं <laughs> तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों बिल्कुल ठीक पहचाना ये कहानी इंद्रधनुष की ही है जानते हो वो चमचम -चम चमकने वाला रथ सूरज का ही तो था और घोड़े थे सूरज की किरणें ये किरणें ही पीती थी पानी नदी का तलाब का समुंद्र का पानी तुमने देखा है ना बच्चों जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो नदी तालाब का पानी भाब बनकर ऊपर उड़ जाता है ना चम चम खूब चमकने wala vosurj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 हे बच्चों पाने की तो बन गई भाप और इसी भाप से बन गए बादल आजा ने जो अपनी सतरंगी तीर कमान निकाली वो भला कहां से आई <laughs> अरे बच्चों वो सतरंगी तीर कमान थी इंद्रधनुष अरे नानी ये तो हम पहले ही समझ गए थे लेकिन ये इंद्रधनुष दिखलाए कैसे देता है हां भाई ये बात तो तुमने बड़ी काम की पूछी वर्षा के मौसम में जब पानी बरसना बंद हो जाता है ना बेटा उस समय भी हवा में पानी की बूंदें होती हैं जब सूरज की किरणें इन बूंदों से होकर जाती हैं तो यह सतरंगी इंद्रधनुष दिखलाई पड़ता है अच्छा बताओ भला इंद्रधनुष में कौन-कौन से रंग होते हैं नीला लाल गुलाबी और और माने कौन-कौन से रंग होते हैं दिखने को तो कभी तीन रंग दिखते हैं कभी चार पर असल में इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं सात कौन-कौन से सात नीला लाल गुलाबी, पिला, हडा, बैंगनी और नारंगी अच्छा बत्छूं.. अब तुम लोग बताओ.. कौन कौन से रंग होते है इंदर धर धनुश में नीला लाल, गुलाबी, पिला, हॡ़ा, बैंगनी और नारंगी हाँ.. एक बार और बताओ ना नीला, लाल, कुलाब Peela, hara, bagni or narangi. जानते हो बच्चों आसमान में इंद्रधनुष कब दिखाई देता है वर्षा होने के बाद सुबह शाम तुम इंद्रधनुष देख सकते हो पर वर्षा तो कभी-कभी रात को भी होती है नानी हां रात को तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता हां भाई इंद्रधनुष रात को कभी भी दिखाई नहीं देता अब पूछो क्यों क्यों नानी क्योंकि इंद्रधनुष बनता है वर्षा की बूंदों पर सूरज की किरणों के पड़ने से सूरज की किरणें जब पानी की बूंदों से होकर जाती हैं तभी इंद्रधनुष बनता है हां हां नानी हम समझ गए रात को तो सूरज होता ही नहीं हां इसीलिए रात को इंदर्धनुष दिखा ही नहीं देता है। <laughs> और इंदर्धनुष कब दिखाई देता है? अब ये तो तुम्हे मालूम होई गया। पर इंदर्धनुष में कितने रंग होते हैं। ये भी याद है। हाँ नानी, नीला, लाल, कुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी और नारं� यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा निर्मित तथा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुत किए गए